गीता, सांकर भाष्य, अध्याय 18। वस्तु एव न अस्ति, इति बौद्धाविज्ञ्यतिरेकेण वस्तुएव नपन्ना च। स्वसंवेदित्वाभ्यूपगमेना यही कारण है कि विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है इस प्रकार मानते हैं और उस ज्ञान को स्वसंवेद्य मानने के कारण प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं मानते तस्माद अविद्याधारोपण निराकरणमात्रम ब्रह्मणी कर्तव्य न तो ब्रह्मज्ञाने यत्नः अत्यंत प्रसिद्धवाद सुतरा ब्रह्म में जो अविद्या द्वारा अध्यारोप किया गया है उसका निराकरण मात्र कर्तव्य है ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्न कर्तव्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म तो अत्यंत प्रसिद्ध ही है अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकारापहृत बुद्धिवाद अत्यंत सुविज्ञेयम् सुविजे आसन्नतर अपि अप्रसिद्धम् दुर्विज्ञेयम् अतिदूरम् अतिदूर अन्यव प्रतिभाति अविवेकि ब्रह्म यद्यपि अत्यंत प्रसिद्ध सुविज्ञेय अति समीप और आत्मस्वरूप है तो भी वह विवेकरहित मनुष्यों को अविद्या कल्पित नाम रूप के भेद से उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाने के कारण अप्रसिद्ध दुर्विज्ञेय अतिदूर और दूसरा सप्रतीत हो रहा है बाह्याकार निवृत्तबुद्धीनाम तो गुरुवात्म प्रसादा नाम न अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेय स्वासन्नम अस्ति तथा च उतम प्रत्याक्षावगम धर्मम इत्यादि परंतु जिसकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गई है जिन्होंने गुरु और आत्मा की कृपा लाभ कर ली है उनके लिए इससे अधिक सुप्रसिद्ध सुविज्ञेय सुख स्वरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है अप्रत्यक्ष उपलब्ध धर्म में इत्यादि वाक्यों से भी यही बात कही गई है के चित्त पंडित मन्या निराकारत्वाद् आत्मवस्तु न उपयति बुद्धि अतो दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा इति आहू कितने ही अपने को पंडित मानने वाले जो कहते हैं कि आत्मतत्व निराकार होने के कारण उसको बुद्धि नहीं पा सकती अतः स्यन निष्ठा दुसाध्य है सत्यम एवं गुरुसंप्रदायरिता अश्रुतवेद्यष्सबुद्धीना सणेशु अकतरीता तो लौकिक्राह्य ग्राहकदस्तूनी सद्बुद्धि नितरा दुसंप आत्मचैतन्य व्यतिरिक वस्तुंतर अनुपलब्धे है ठीक है जो गुरु परंपरा से रहित है जिन्होंने वेदांत वाक्यों को विधि पूर्वक नहीं सुना है जिनकी बुद्धि सांसारिक विषयों में अत्यंत आसक्त हो रही है जिन्होंने यथार्थ ज्ञान कराने वाले प्रमाणों में परिश्रम नहीं किया है जिनके लिए यही बात है परंतु जो उनसे विपरीत हैं उनके लिए तो लौकिक ग्राह्य ग्राहक भेदयुक्त वस्तुओं में सद्भाव संपादन करना इनको सत्य समझना अत्यंत कठिन है क्योंकि उनको आत्मचैतन्य से अतिरिक्त दूसरी वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती यथाच एक न अन्यथा अभूचा उक्तम च भगवता यम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने यह ठीक इसी तरह है अन्यथा नहीं है यह बात हम पहले सिद्ध कर आए हैं और भगवान ने भी कहा है कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं ज्ञानी मुनि की वही रात्रि है इत्यादि तस्मा बाह्याकार भेद भेदबुद्धि एव आत्मस्वरूपालंबने कारण न आत्मा नाम क्य कदाचि अप्रसिद्धः प्राप्यो हे उपादेयो वा सुतरांग आत्मस्वरूप के अवलंबन में बाह्य नानाकार भेद बुद्धि की निवृत्ति ही कारण है क्योंकि आत्मा कभी किसी के भी लिए अप्रसिद्ध प्राप्तव्यज्य या उपादेय नहीं हो सकता अप्रसिद्धे ही तस्मिन् आत्मनि अस्वा सर्वा प्रवृत् प्रसज्येर नेहातनाथ सख्यम कलपयुत न सुखाथ सुखम दुखा वा दुखम आत्मागतसाथवाद्यवहार से आत्मा को अप्रसिद्ध मान लेने पर तो सभी प्रवित्तियों को निरर्थक मानना सिद्ध होगा इसके सिवा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि अचेतन शरीरादि के लिए सब कर्म किए जाते हैं और न यही कि सुख के लिए सुख है या दुख के लिए दुख है क्योंकि सारे व्यवहार का प्रयोजन अंत में आत्मा के ज्ञान का विषय बन जाना है तस्मा यथा स्वदेहस्य से न प्रमाणांतरापेक्षा तथा अपि आत्मनः अंतर तमत्वात् तदवगतिम प्रति न प्रमाणांतरापेक्षा इति आत्मज्ञान निष्ठा सोप्रसिद्धा इति सिद्धम्। इसलिए जैसे अपने शरीर को जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है वैसे ही आत्मा उससे भी अधिक अंतरतम होने के कारण आत्मा को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेकियों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है अपि यहां अ निराकार ज्ञानम अप्रत्यक्ष तेषा अभी ज्ञानवशा इति ज्ञेवगति ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्ध सुखादिवत एवं अभ्यूपगंतव्य जिनके मत में ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है उनको भी जेय का बोध अनुभव ज्ञान के ही अधीन होने के कारण सुखादी की तरह ही ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है यह मान लेना चाहिए जिज्ञासानुपपत्ते जिज्ञासापत्च चिद्धम चेत ज्ञान जेयवद जिज्ञास्येत तथा घटादि घटादीलक्षण ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्त इच्छति तथा अपि ज्ञानानंतरेण ज्ञाता व्याप्तम इच्छेत न एक अस्ति तथा ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होती इसलिए भी यह मान लेना चाहिए कि ज्ञान प्रत्यक्ष है यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता तो अन्य गेय वस्तुओं की तरह उसको भी जानने के लिए इच्छा की जाती अर्थात जैसे ज्ञाता पुरुष घटादि रूप गेय पदार्थों का ज्ञान के द्वारा अनुभव करना चाहता है उसी तरह उस ज्ञान को भी अन्य ज्ञान के द्वारा जानने की इच्छा करता परंतु यह बात नहीं है अतः अत्यंत प्रसिद्ध ज्ञान ज्ञाता अभी अतएव प्रसिद्ध इति तस्मा ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किंतु अनात्म अनात्मबुद्धि एव तस्मा ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या सूतरांग ज्ञान अत्यंत प्रत्यक्ष है और इसीलिए ज्ञाता भी अत्यंत ही प्रत्यक्ष है अतः ज्ञान के लिए प्रयत्न कर्तव्य नहीं है किंतु अनात्म बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही कर्तव्य है इसीलिए ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य है